ओम ोद नम ओमराज ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्रशांगरभाषे <coughs> जिज्ञास अधिकरण के ऊपर विचार आरंभ हुआ था जिसमें प्रथम सूत्र में जो प्रथम पद है उसके तात्पर्य के विषय में चर्चा हुई है शब्द का चार अर्थ प्रसिद्ध है उन चार अर्थों में आनंदरी अर्थ ही यहां लेना चाहिए ये कहा उसके लिए क्या कारण है ये बता रहे हैं तो आनंदर्य लेने पर किसके आनंदर क्या है तो किसके आनंदर ये ब्रह्मसूत्र का आरंभ है इसको कहना पड़ेगा उसके लिए भाष्यकार ने कहा सतीच आनंदरिया यहाम जिज्ञा पूर्वृत्तम वेदाध्ययनमेक्षं ब्रह्मजिज्ञा भी यूवृत्तम नियमेन नपेक्षते तद्वक्तव्यम् तो क्या हो सकता है दोनों में समानता देखने पर आनंदर्य का क्रम बताना पड़ेगा इसके बाद यह तो ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होने के पहले क्या रहता है तो उसमें देखने पर एक तो दोनों में समान है स्वाध्याय आनंदरियम तो समान का धर्म जिज्ञासा हो या ब्रह्म जिज्ञासा हो दोनों के लिए स्वाध्याय करना समान होता है यानी वेद पहले हो चुका है उसके बाद में ये दोनों जिज्ञासाएं आरंभ होती है इतना तो दोनों में समान है फिर भी पूर्व मीमांसा से यानी धर्म से ब्रह्म का कुछ अलग बताना पड़ेगा जिसके आधार पर ब्रह्म अलग से प्रारंभ हो सकती यदि स्वाध्याय को ही लेंगे तो स्वाध्याय तो दोनों में समान है तभी ये प्रश्न आएगा कि धर्म से ही कार्य पूरा हो गया तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ क्यों करनी है तो प्रश्न तो आएगा ही इसलिए यहां अलग से कुछ कहना चाहिए ये कहा इसकी टीका चल रही थी आगे टीका देखिए ननु धर्म जिज्ञासायाम वेदाध्ययनादेदेव आनंदरियम कि धर्म जिज्ञासा में तो वेदाध्ययन वेदा से ही आनंदर्य आता है कि वेदाध्ययन करने के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए ये आनंदर्य है यथा जिसके विषय में वहां भाष्यपंक्ति कहा है कि तादृशीं तो धर्म जिज्ञाधिगृत अथ शब्द प्रयुक्तवाचार्य उधर की बात है अर्थात तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी सूत्र के जो प्रथम सूत्र है उसमें जो अथ शब्द आया उसका अर्थ भाष्यकार ने ऐसा कहा उस प्रकार की धर्म को करने के लिए तादृशीम तो धर्म जिज्ञासा उस धर्म को आरंभ करते हुए अथ शब्द प्रयुक्तवान आचार्यः अथ शब्द का प्रयोग आचार्य ने किया जयमिनी आचार्य ने किया या वेदाध्यन अंतरे न संभवती धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के बिना नहीं हो सकती है वेद का अध्ययन नहीं करते हैं तो धर्म क्या है मालूम नहीं पड़ता धर्म के जिज्ञासा उसी में करनी चाहिए वहां धर्म क्या है कर्म ही धर्म है जो विधि है वही ही वहाँ धर्म है चोदना लक्षणों धर्म का चोदना विधि जहाँ हो उसको धर्म कहा जाता है इसीलिए उसको जानने के लिए वेदाध्ययन प्रारंभ में करना ही चाहिए ये तो निश्चय हो गया किंतु ब्रह्म जिज्ञासायाम तो कर्म अवबोधा आनंदर्य मध शब्दार्थ तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपका क्या तात्पर्य है आप धर्म जिज्ञासा में ब्रह्म जिज्ञासा में दोनों को अलग करना चाह रहे हैं और अलग करने के लिए आपको कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा ब्रह्म के पहले क्या रहता है जो कर्म में नहीं रहता ऐसा कोई तत्व ढूंढना पड़ेगा कोई साधन ढूंढना पड़ेगा उसके बाद ही आप उसका आनंद कह सकते हैं ये आपकी स्थिति है तो यह पूर्व पक्ष कहता है हम ये कहना चाह रहे हैं ये ऐसा बन जाएगा कैसे बनेगा जैसे धर्म के पहले वेदाध्ययन नियमान प्रवर्तें नियम से होता है वेदाध्यन के बाद ही धर्म जिज्ञासा होती है उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कर्म का ज्ञान होता है कर्म करना होता है। ये हम कर सकते हैं ये बोल रहे हैं। कि ब्रह्म जिज्ञासायाम तो ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कर्म अवबोधात कर्म का अवबोध हो जाना चाहिए यह आनंदरियम मधुशब्दार्थ ये आनंदर हो जाएगा तो सबका हो गया कि धर्म जिज्ञासा के पहले स्वाध्याय करना और ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कर्म का ज्ञान प्राप्त करना कौन सा कर्म है कब करना चाहिए क्या धर्म है ये जानना है ना तो ये क्रम हो गया तो चारों का संबंध भी बन जाएगा ऐसा हम कहते हैं उसके लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है यानी यहाँ बादराण आचार्य सूत्र रचते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि आप कर्म का अवबोध के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करिए ये करना चाहते ऐसा उनका अभिप्राय क्योंकि युक्तम ही विचारयोर अन्योन्यम उपकार उपकारक ऐसा कहना ठीक भी है युक्तिसंगत भी है मतलब लॉजिकली भी आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि ये ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा दोनों में अन्योन्य उपकार्य उपकारक भाव है एक उपकार करता है दूसरे को कर्म जिज्ञासा के बाद धर्म जिज्ञासा होनी चाहिए क्योंकि तो कर्म जिज्ञासा में जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा जिन साधनों को करने के लिए कहा उन साधनों को करने से अंधकरण शुद्ध हो जाता है अंधकरण शुद्ध होएगा काम क्रोध लोभ आदि से आप बाहर आ जाएंगे तो वैराग्य आ जाएगा उसके बाद धर्म जिज्ञासा हो जाएगी तो यह क्रम भी ठीक ही है उसका यह उपकारक है उसको किए बिना ये नहीं आ सकता है उपकारक उपकार्य एक मदद करता है दूसरे को सिद्ध करने के लिए साधन साध्य से हो सकता है कि दोनों विचारों में अन्योन्य उपकार्य उपकार उपकार्य और उपकारकत्व ये बैठा हुआ है उपकारक है कर्म यानी धर्म उपकार्य है ब्रह्म ये क्रम से हो सकता है जैसा गीता आदि शास्त्र में इसको कहा गया आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण योगारूढ़स्य कारण दे ऐसा कहा इस क्रम से हो सकता है कि पहले आपको कर्म करना पड़ेगा स्वधर्म का आचरण करना पड़ेगा तब जो आगे ध्यान करने के लिए समाधि लगाने के लिए और ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए चांस मिलेगा ये कहा गया है उस दृष्टि से यहां भी हो सकता है उपकार्य ब्रह्म अवबोधस्य से उपकार कर्म अवबोधाद आनंदरियम आनंदर्य कैसे होगा एक के बाद दूसरी एक के बाद दूसरी के लिए उपकार्य है ब्रह्म अवबोध ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं आप सोचते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ जान लेंगे उसके बाद ब्रह्म शब्द कहां कहाँ प्रयुक्त होता है उसका जान लेंगे इतने शब्दार्थ जानने से ब्रह्म का अवबोध हो जाएगा ये आप समझते हैं किंतु तो ऐसा होता नहीं उसके पहले कर्म करना पड़ेगा तो उपकार्य ब्रह्म अवबोधस्य उपकार्य बना हुआ है जिसका उपकार होता है उपकार्य सत्य उसकार कर्म अवबोधाद आनंद है वो ऐसा ही हमेशा होता है जो सिद्ध होना होता है उसके लिए पहले कोई साधन होगा साधन करने के बाद साध्य सिद्ध होता है जैसे आप भोजन पकाना चाहते हैं तो भोजन पकना जो है वो साध्य है उसके लिए साधन रूप से आपके पास अग्नि है बर्तन है सामान है सब तो कुछ है तो ये साधन को जब सिद्ध करता है तो साध्य हो जाता है ऐसा देखा गया है लोग में ये युक्ति है इसको कोई नकार नहीं सकता इसीलिए कर्म अवबोध होना ही चाहिए ब्रह्म अवबोध के लिए ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि कर्म के नियम को जब ठीक से करेंगे जैसा हम कल कह रहे थे कि जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं आहार निद्रा भय महतुन ये जो प्रवृतियां हैं इससे आप बाहर उठ जाए ईशावा से भाष्य में भाष्यकार ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा विद्यां चविद्या जदवेदो भय उंसा अविद्या मृत्युम तीर्थ अविद्या इसके भाष्य में आप देखे इसी को कहा तो कर्म इसलिए करना पड़ेगा कि पहले जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए मन को व्यवस्थित बनाने के लिए व्यवस्थित बनाने का अर्थ हो गया नियम के अंतर्गत आना उसको संस्कृत करना कल्चर्ड बना पहले तो ऐसे ही जंदु प्राणी जैसे सामान्य व्यक्ति जैसा सामान्य जीव जैसा रहता है वो खाना पीना सब करना वैसे होता रहता है उसको पता नहीं आगे पीछे का सोचता है तो उसको पहले व्यवस्थित करेंगे व्यवस्थित करने के बाद नियम के अंतर्गत वो यमादि को संयम को पालन करते हुए फिर मन को शुद्ध कर सकता है शुद्ध करने के बाद वो शुद्ध अंतकरण में अब्रम्ह विचार कर सकता है क्योंकि कामादि जो विकार है उस वो शुद्ध अंतकरण में ही निवृत्त हो सकता है अशुद्ध रहते हैं कामादि विकार रहते हैं तो वहां ब्रह्म के चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कामना इतनी तेज हो जाती है इतना अहंगार तेज रहता है कि दूसरे को मानने को ही आप तैयार नहीं होते तो आप ब्रह्म को कहां से मानेंगे पहले कम से कम आजू बाजू वाले को पहले माने है अपने जो दुनिया में उसको माने उनको सम्मान करें प्रेम करे वाहन शुरू होना है ना वो सब नहीं करना है सीधा ब्रह्म को सब जगह देखना चाहते नहीं हो पाता क्योंकि ये विकार ऐसे है हैं कि आपको हर प्रवृत्ति में वो चिपका देता है और वही ला करके आप अटक जाएंगे और विचार तो चल तो तो तो ब्रह्म को मानना चाहिए था ये कैसे ब्रह्म है ऐसा नहीं हो पाता है कारण क्या है की वो जो विकार है जो आपको तंग कर रहा है उसको आपने व्यवस्थित नहीं किया सम्यमित नहीं किया उसको जो स्थान देना था वो स्थान नहीं दिया तो इसलिए वो उलझ रहा है, ऐसा होता रहता है इसीलिए साधन आगे नहीं बढ़ पाता ये गीला में भी कहा है भाषाकार ने सभी ने कहा तो इसीलिए यहाँ पूर्व का अभिप्राय है कि अवश्य आप ये मान लीजिए कि कर्म पहले हो और अंधकर्म शुद्ध हो उसके बाद में ब्रह्म हो कर्म से हो जाएगा और देखा भी गया है पहले वेदाध्यन करता है उसके बाद धर्म जिज्ञासा जैसे हम पिछले साल सब कुछ किए थे वो धर्म जिज्ञासा के बारे में चर्चा करता है उसको समझता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है उसके बाद में उससे साधन करते हुए धर्म जिज्ञासा में आ जाता है और फिर ब्रह्म प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है तो चारों पुरुषार्थ भी उसको क्रम से प्राप्त हो जाएगा सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा ये पूर्व पक्ष कह रहा है अपने पक्ष है लेकिन पूर्व पक्ष बिल्कुल तकड़ा अपने पक्ष को रखता है ऐसा नहीं कि वो उसका जो लॉजिक रहेगा बिल्कुल आपको सही लगेगा ऐसा हाँ, करेगा वो शैली हुई भाष्यकार के आगे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे श्रुति ला करके प्रमाण लाके आपको सिद्ध करके दिखाएंगे ये सही है तो फिर उसके बाद में आगे कहेगा तो ये वाद प्रतिवाद में ऐसा होता है अभी इतना तो कहा उन्होंने अतः धर्म जिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासाया हेद भेदो अस्ती संकते इस प्रकार से धर्म जिज्ञासा से ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु में भेद हो सकता है। आप तो दोनों को अलग अलग करने के लिए दोनों के लिए एक तो पूर्व स्थिति चार है आप शब्द तो का प्रयोग क्यों किया इसी पर विचार चल रहा है इसमें आप कहना चाहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा के पहले एक तो स्थिति है उस स्थिति को मन में रह के आनंदर्य रूप से ब्रह्म जिज्ञासा को कहा तो हम ये कह रहे हैं कि पहले की स्थिति क्या है ये कर्म जिज्ञासा है धर्म जिज्ञासा है वो होने के बाद में ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी ये आनंद हो जाएगा वो सम्यक प्रकार से उसको ज्ञान रहेगा उसके बाद हो जाएगा ये ठीक बैठेगा ये पूर्वपक्ष का अभिप्राय है अच्छा ननु इत्यादि से शंगा करते हैं इसी शंगा को भाष्य में प्रस्तुत किया है ननु यह कर्म अवबोध आनंदर्यम विशेष आपको एक स्वाध्याय आनंदर्यम तो, स्वाध्या तो समानम पहले उतना कह के भाषाकार छोड़ दिया क्या है? सब अपने मन में रख करके बोलते हैं और भाष्यकार ये समझते हैं कि हम जो पढ़ने बैठे हैं बहुत अच्छे समझदार है वो संक्षिप्त में बोलने से बाकी आगे पीछे समझ लेंगे वो जो मुख्य बात है उतना ही कहेंगे आपको उसका आगे भी जोड़ना पड़ेगा पीछे भी जोड़ना पड़ेगा उन्होंने क्या कहा स्वाध्याय आनंद है जंतु समानम कहकर छोड़ दिया अब उसके आगे आपको देखना पड़ेगा इसका उत्तर ऐसा क्यों आ रहा है फिर आगे पूर्व पक्ष ने क्यों प्रश्न किया इसलिए खाली ट्रांसलेशन देखने पर भाष्य तात्पर्य समझ में नहीं आता भाष्य तात्पर्य समझने के लिए बहुत विस्तार से ज्ञान चाहिए तो ये टीकाकार उसको सोच करके आगे पीछे देकर के हमको समझाते हैं नहीं तो पंक्ति तो बहुत सरल लगती अभी पहले क्या कहा था कि एक आनंदर्य को ढूंढना चाहिए कहा वहां से शुरू हुआ था कि जिज्ञासा शुरू होने के पहले की कोई स्थिति हमको चाहिए जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होनी है इसको ढूंढना था उसको ढूंढते हुए बाषिकार ने कहा कि ऐसा तो एक तो बोलना पड़ेगा वक्तव्यम तद तो वक्तव्य इतना करके छोड़ दिया उनका मन देखे वो बिल्कुल बिल्कुल लाइन पर चल रहे आप उसी लाइन को पकड़ के जाएंगे तो उनका तात्पर्य समझ में आएगा आप इधर उधर जाएगा तो नहीं समझ में आएगा तद वक्तव्य क्या कहना चाहिए कि ऐसा एक पूर्व स्थिति है यह कहना चाहिए तब जाकर के आप आनंद अर्थ कर सकेंगे अब ऐसा कहते हुए तुरंत तो कहा स्वाध्याय आनंद जितु समान तब सुनने वाला कोई बोलता है नहीं स्वाध्याय के बाद ब्रह्म हो जाए वेद पढ़ेगा पहले व्याकरण पढ़ेगा फिर उसके बाद शास्त्रों को अध्ययन करेगा उसके बाद ब्रह्म करेंगे उसमें क्या है वो तो सीधी बात है ऐसा कोई कहे तो फिर वहां कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि स्वाध्याय आनंद के तो दोनों में समान है समानम शब्द कहा यहाँ दोनों शब्द भी नहीं है।, है और कौन कौन दो है यह भी बताया नहीं खाली इतना बता दिया स्वाध्याय आनंद समान बाकी सब आपको जोड़ना पड़ेगा कि समानता कहाँ कहाँ है किसकी चर्चा हो रही है बिल्कुल एकाग्रता से उसको पकड़ेंगे तब आएगा ऐसा ध्यान करने के लिए बैठता नहीं एकाग्रता चाहिए एक वृत्ति में निरंतर ध्यान करना पड़ता है उससे भी कई गुणा अधिक इसमें ध्यान लगता है यदि इसको ठीक से पकड़ के जाएंगे तो वो ध्यान लगाए तभी पकड़ में आएगा तो समानम बोलने से क्या समानम? किसके साथ समानम कुछ नहीं बोला ना ये आपको समझना पड़ेगा वो समझने के बाद में आपको फिर आगे की पंक्ति समझ में आएगी कि वहां यह समझना है कि दोनों में समान क्या है कि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा दोनों में स्वाध्याय आनंदर्य समान है इसीलिए धर्म जिज्ञासा में जो आनन्तर्य है उसको ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं ला सकते यदि लाएंगे तो दोनों समान हो जाएगा हम तो दोनों को समान नहीं मानना चाहते हैं यदि दोनों को समान मान लेंगे तो क्या दोष है दोष यह है कि धर्म जिज्ञासा के बाद में अलग से ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये नहीं हो सकता क्या क्या जरूरत है तो धर्म जिज्ञासा में सब कुछ हो गया जैसा गीता पढ़ लिया तो सब हो गया उसमें धर्म भी है ब्रह्म भी नहीं नहीं है सब कुछ है फिर अलग से कोई विचार करने की क्या आवश्यकता है ऐसा कह सकता है क्योंकि स्वाध्याय में दोनों का ज्ञान हो गया वेद का जब अध्ययन कोई करता है तो वो कर्मकांड का भी अध्ययन करेगा उपासना कांड का भी अध्ययन करेगा और उपनिषद का भी अध्ययन करता है सब स्वाध्याय में सभी कुछ आ जाता है स्कूल में जैसे सबकी पढ़ाई होती है ऐसे सब पढ़ाई हो जाती है कल जैसे हमने कहा था दसवीं की जैसे पढ़ाई है वैसे ही है सब समान रूप से पढ़ाई हो जाती है अब उसके बाद में जो अलग अलग विशेष रूप से जानना है वो तो अलग से बताना पड़ेगा तो अलग से बताने के लिए और कारण बताना पड़ेगा ऐसा जब स्थिति हो गई तो फिर प्रश्न किया उन्होंने तो हम ये कहेंगे दोनों को आप अलग करना चाहते हैं तो अलग भी हो जाएगा कैसे अलग हो जाएगा कि धर्म जिज्ञासा के पहले स्वाध्याय करना होगा तो धर्म जिज्ञासा की पूर्व स्थिति होगी वेराध्याय हो गया वो एक तरफ हो गया दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा की पूर्व स्थिति क्या हो जाएगी कर्म अवबोधन आनंदरियम कर्म के बाद है ऐसा हो जाएगा अब इतनी बुद्धि इसमें लगानी पड़ेगी तब जाके ये पंक्ति समझ में आएगी पंक्ति तो बहुत छोटी है नानू यहा कर्म अवबोध आनंदरियम तो विशेष है ये प्रश्न कर रहा है इतना वो मन में रह के प्रश्न कर रहा है तब कहता है नहीं कर्म का आनंदर्य यहां नहीं जोड़ सकते क्योंकि आनंदर्य जोड़ने में बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है इसलिए हम वो नहीं चाह रहे हैं कर्म अवबोध आनंद विशेष विशेषा मन किससे विशेष है धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में विशेष है धर्म जिज्ञासा के पहले कर्म अवबोध नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कर्म अवबोध है कर्म धर्म को अर्चित तरह जानता है उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करता तो तब तो कहते तो हैं ना, वो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि धर्म जिज्ञासाया प्राग भी अधीत वेदांत ब्रह्म जिज्ञासा ये देखा गया है ये सही मानने से तक हम नहीं चलेगा सभी कर्म जिज्ञासा करेंगे कर्म करने के बाद ही ब्रह्म में आएंगे तब तक बूढ़े हो जाएंगे फिर वो दिमाग में कुछ चलेगा नहीं वो जितना भी चल रहा तो पूरा हो गया अब कहा इतने ब्रह्म जिज्ञासा कितने पढ़ेंगे कैसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसीलिए सारा कर्म करने के बाद ब्रह्म करने के बाद अब कहेंगे तो बहुत मुश्किल है कोई ज्ञानी मिले ना मिलेगा क्योंकि वो उम्र होने के बाद तो ये पढ़ने से कुछ समझ में आने वाला नहीं और ये जो जितने साधन है इसमें बताए हुए वैराज्ञाद साधन किसी किसी को पहले भी सिद्ध होता है ऐसे बहुत पहले से ऐसे चल रहा है जैसे व्यास भगवान तो बहुत बड़े ज्ञानी थे हाँ तो उन्होंने बहुत पुराने लिखा व्यास भगवान के बारे में तो जानते ही उनके जो उन बेटे हैं शुग उन्होंने तो घर में रुका नहीं वो तो जैसा ही युवा अवस्था में कौमार अवस्था में आ गया तभी उन्होंने घर छोड़ करके भागा भागा तो व्यास जी उनके पीछे गए कि बोला कि ऐसा नहीं भाई वो तुम भाई जो है जाने से नहीं होगा आप पहले तो ये सब जो हमने पढ़ा है पढ़ाया है सब कुछ ठीक करो फिर गृह करो फिर बाद में जाओ ऐसा करके खुद व्यास जी ने उनको बुला के कहा ऐसा कहते हैं महाभारत आदि लिखा है भागवत में भी है किंतु वो रुके नहीं वो चला गया अब आप क्या कह सकते हैं ये तो पहले से वेदाध्यन तो किया है किंतु कर्म का अवबोध उसका कर्मकांड नहीं किया कर्मकांड करने के लिए शादी करना पड़ेगा विवाह करने के बाद ही कर्मकांड होता है वो कर्मकांड नहीं किया ऐसे निकल गए अब वो ब्रह्मज्ञान के लिए निकल गए तो उनको क्या कहेंगे इसीलिए ये नियम तो नहीं बना सकते सब कर्मकांड करने के बाद ही आगे जाके करेंगे माने आश्रम के क्रम से जाएंगे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बाद में गृहस्थ आश्रम उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम फिर सन्यास आश्रम ऐसा जाएंगे ये तो नियम नहीं कर सकता है इसीलिए यह नियम क्या होगा कि धर्म जिज्ञासाया प्रागि धर्म होने के पहले भी अदीत वेदांत जिसने वेदांत का अध्ययन किया बहुवृगी समाज कि से अधीत वेदात ये न साधीत तस्य तस्त वेदांत वेदांत का अध्ययन कर लिया गीताभाष्य में भी आजाद जी ने कहा है आ, दो प्रकार के मार्ग है धर्म का प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण भी है निवृत्ति लक्षण भी करने के लिए प्रजापति आदि सृष्ठ प्रजापति आदि को सृजन करके प्रवृत्ति में कराया वो सारे प्रजापति प्रजा के सृष्टि करके सारे दुनिया को बनाया और निवृत्ति लक्षण में सनगनंदन सनाधन आदि जो ऋषि है वो सब निवृति लक्षण वाले थे पहले से ही वो समस्या के लिए चले गए ऐसे भी होते इसीलिए दोनों मार्ग है धर्म का वो स्वीकार करना पड़ेगा तो कर्म के बाद ही होना चाहिए ये नियम नहीं कह सकते हैं इसकी टीका देखिए विचार ओर उपकार्य उपकार माधते आपने ये कहा था कि ये दोनों ब्रह्म और धर्म दोनों विचारों में परस्पर उपकार भाव है इसके कारण दोनों के क्रम भी हो सकता है एक के बाद दूसरा ऐसा हो सकता है ये कहा लेकिन ये बनता ही नहीं है दोनों में ऐसा उपकार उपकार नहीं है स्वाध्याय वेद का अध्ययन करना चाहिए ये तो अवश्य चाहिए वेद का अध्ययन के बिना न धर्म हो सकती है न ब्रह्म हो सकती है ये तो चाहिए किंतु ब्रह्म के लिए धर्म पहले होनी ही चाहिए ये नियम नहीं कर सकते हैं। वो कर्म के अवबोध के बिना भी हो सकता है ये समाधान किया आगे ठीका कहते यद्य वेदांत अध्ययन ब्रह्म न पुष्कलो हेतुः तथापि तेन विना न साहित यद्यपि ये भी तो पक्का नियम में नहीं कर सकते हैं कि वेदांत अध्ययन तो ब्रह्म के लिए पूर्णतः करना ही चाहिए ऐसा भी नहीं कर क्योंकि कोई इस जन्म में नहीं करते हुए भी जन्म से ही कोई विरक्त देखे गए हैं ऐसा भी होता है इसीलिए ऐसा भी तो पक्का नहीं दिख रहा है कि वेदाध्ययन करने के बाद ही ब्रह्म जितना हो ऐसा भी नहीं दिख रहा है भाष्यकर अपने आप स्वीकार करते हैं कि पूर्व कृत कर्म वासना के अनुसार भी कोई आगे होता अधवी भी ऐसे भी होता है हाँ उसी में किया हुआ है उसके करने से वहां से हो गया ऐसा दिख रहा इसलिए न पुष्कलो हेतु पुष्कल मैंने पूर्ण रूप से ऐसा है ये नहीं कर सकते तथापि फिर भी तेन बिना न साहित फिर भी उसके बिना ये नहीं हो सकता वेदाध्ययन में वेदांत के अध्ययन के बिना ब्रह्म स्पष्ट नहीं हो सकती क्यों कहा ऐसा क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे बिना वेदाध्ययन से भी वेदांत अध्ययन से भी ब्रह्म हो जाएगी ऐसा यदि कहेंगे तो जो लोग सामान्य लोग हैं जो जंगल में रहते वो तो वेदाध्यन भी पिया ने कुछ नहीं किया उनको भी ब्रह्म होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं देखा गया तो वो भी तो नहीं कर सकता किसी को होता है किसी को नहीं होता किसी को तो जन्म से होता है किसी को जन्म के बाद में वेदाध्ययन करने के बाद होता है और किसी को जन्म के बाद वेदाध्ययन किया सब कुछ किया वृस्थाश्रम किया बान किया सब कुछ करने पर भी ब्रह्म नहीं होती ऐसा ही होता है और पूरे जिंदगी खाप के बिताते हैं ब्रह्म जिज्ञासा हमें चिंतन नहीं खाली वो खाने पीने कमाने के लिए ही सोचते हैं अब वो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचिज्ञासा कहा हो रहा है सब कुछ पढ़ा लिखा सब कुछ किया ऐसा भी नहीं होता है इसीलिए ये सब जो है और कुछ कारण से हो रहा है इसमें और भी निमित्त है वो निमित्त से होता है तो जो जन्म से ही लेके बचपन से ही साधु जीवन में ब्रह्मचिज्ञासा में जा रहा है तो उसका कुछ विशेष कारण बताना पड़ेगा और जो सब कुछ करने पर भी नहीं जा रहा है उसका भी तो कुछ कारण होगा तो दोनों में क्या अंतर है ये अंतर है कि पहले का कुछ किया हुआ रहता है वो रहने से उसको लेके आता है और लेके आने से उसको जल्दी समझ में आ जाता है हाँ। तो इसीलिए भगवान ने कहा न कल्याण कच्चि दुर्ग दीमता प्राप्त पुण्यकृता उषि शाश्वती साम शुचीना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टि जाये थे अथवा योगिना कुल धीमता एद्दि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तस्त्र जब वो जन्म लेगा पूर्व संयोगम लभ दे पूर्व दैविको उसके जो है उसकी प्रति पूर्व जो प्रति है वो आकर के वहां जुड़ जाती है उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अभी अभी आया हूँ उसको ऐसा लगता है कि मैं पहले से ऐसा पहले से ही ऐसा बचपन से उनको शादी करने के व्यवहार करने की इच्छा नहीं रहती वो पहले से ही दूसरा सोचता ऐसा रहता देखा गया है तो इसीलिए वो विशेष को मानना पड़ेगा तो ये तो नहीं बोल सकते वो कर्म का ज्ञान हो गया और इस क्रम से आ गया ऐसा नहीं हो सकता सामान्य में नहीं होता है सामान्य में क्रम है सामान्य तो क्रम के अनुसार होता है ये विशेष में होता है तो विशेष को भी तो मानना पड़ेगा क्योंकि स्वयं शंकराचार्य स्वयं ऐसे है उन्होंने तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही न्याज लिया तो उसको मानना पड़ेगा उसके बिना तो कैसे होगा इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है युक्ता तो अभीत वेदात से बिना भी धर्म जिज्ञासाया इसीलिए वेदांत का अध्ययन जिसने कर लिया हो उसको धर्म के कर्म के बिना भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है तस्या तस्या अनुपयोग क्योंकि धर्म का साक्षात ब्रह्म में कोई उपयोगिता नहीं है कर्म जानने के बाद ही ब्रह्म का ज्ञान हो ऐसी कोई व्योगिता नहीं है जैसा हम आग से भोजन पका जैसा नहीं है आग के बिना भोजन नहीं पक सकता आग तो चाहिए किसी प्रकार का भी आग चाहिए वो उसमें उपकार उपकार का भाग निश्चित है ऐसा यहाँ कर्म का ज्ञान होने के बाद ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाए ऐसा कोई निश्चय नहीं है अन्यथा भी होता अतः न ब्रह्म धर्म जिज्ञासा आनंद अक्षरा इसलिए भाष्यकार का इन वजनों का यह तात्पर्य है कि धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के लिए धर्म जिज्ञासा के आनंदर्य नहीं कर सकता ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा के पहले भी हो सकता है और बाद में नहीं भी हो सकता ऐसे भी होता अयम भाव ये भाव है कि यह तात्पर्य क्या है कि क्योंकि बीच में आपको पंक्ति जोड़नी पड़ेगी इसीलिए बोल रहे ये भाव है प्राच्याम मीमांसायाम न्याय सहस्र अभी पूर्व मीमांसा की कुछ बातें करते हैं क्योंकि पूर्व मीमांसा को भी जानना पड़ेगा इन पंक्तियों को समझने के लिए शब्दार्थ समझने के लिए क्योंकि भाष्यकार तो प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं जो पहले से सब कुछ पढ़ के तैयार बैठा हुआ है अभी खाली ब्रह्म के बारे में जानना है इसीलिए पूर्व मीमांसा के शब्दों को नहीं जानते हुए आप ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ सकते शब्द दर्शन को जानना पड़ेगा व्याकरण चाहिए सभी दर्शन की सहायता चाहिए क्योंकि तो जो पंक्ति बोल रहे हैं ना जैसे बीच बीच में आपको जोड़ना पड़ेगा कहां से तो जोड़ेंगे आपको पता ही नहीं है तो नहीं जोड़ सकते फिर गलत हो जाएगा तो अर्थ नहीं लगेगा इसीलिए पूर्व मीमांसा में क्या कहा प्राचीन मीमांसा न्याय सहस्त्र बोलते हैं पूर्व मीमांसा में एक हजार न्याय है मैंने वहां नौ सौ है अधिकरण एक अधिकरण को एक एक न्याय नौ सौ इकसठ बहुत ज्यादा हजार के आसपास है इसलिए एक सस्त्र कहा तो न्याय सहस्त्र वहां उतने अधिकरण में उतने न्याय को सिखाया उतनी युक्तियां हैं उतनी बातों का निर्णय है, है ना नदगत वाक्यार्थ भी अब जब उसको पढ़ेंगे उन सहस्र न्यायों में जो वाक्य है उन वाक्यों का अर्थ हो जाएगा यही तो पढ़ने से होगा वाक्यर्थश्च अग्निहोत्राधिकर्मी वृत्तम और वो वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद क्या करेंगे आप अग्निहोत्रा आदि कर्मों को ठीक से करने लगेंगे। यही तो वहां विचार किया ये कि पूरे जितने सूत्र है उन सूत्रों में एक जगह भी आत्मा के बारे में ब्रह्म के बारे में विचार नहीं किया उन्होंने पूरा कर्म उपासना और हमारे आचार विचार के नियम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ग्रस्थ को क्या करना चाहिए ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए इत्यादि सब विचार किया संन्यास तो उनके यहां नहीं है और ब्रह्मज्ञान भी ब्रह्म के बारे में भी नहीं है इतने सारे सूत्र बनाए है दो से ज्यादा सूत्र बनाए है तब भी ब्रह्म के बारे में विचार नहीं क्यों ब्रह्म के बारे में विचार अलग करना है इसीलिए उन्होंने अलग रख दिया उस वहां करना नहीं है तो जो वेद का अस्सी प्रतिशत भाग है वो कर्मकांड है उसके बारे में उन्होंने विचार किया तो यह ज्ञान वहां हो जाएगा कि वाक्यर्थश्चा अग्निहोत्रादि कर्मा वाक्यार्थ ज्ञान वहां अग्निहोत्राध्य का ज्ञान है यहां वाक्यर्थ ज्ञान क्या है ब्रह्मात्मा इक्य ज्ञान वहां का वाक्यर्थ ज्ञान अग्निहोत्राधि कर्मों का ज्ञान ये तीन हो जाएगा एक तो न्याय को जानेंगे और न्याय के वाक्यार्थ का ज्ञान होगा वाक्यार्थ का ज्ञान कर्म है ऐसा जानेंगे वो कर्म आप करने लगेंगे यदि त्रय ये तीनों चला गया तब अस्या न्याय शास्त्रानतरियम ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो जो धर्म जिज्ञासा के संबंध में आप देखिए वो न्याय सहस्त्र जो हजार न्याय वहां है उसके बाद ये है ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां अग्निहोत्र आदि का ज्ञान ही वाक्यर्थ ज्ञान हुआ था वो अग्निहोत्र आदि वाक्यर्थ ज्ञान से यहाँ ब्रह्मात्मा इसे कैसे होगा और यहाँ बोलता है कि वो करता भी नहीं है भोगता भी नहीं वो कहीं जाता है, नहीं है कोई आता नहीं न तस्य प्राणा, तस् उत्तरात्री जन ब्रह्म आप बोलता है और अग्निहोत्र करने से फिर वो स्वर्ग लोग जाएगा वहां बहुत कुछ झेलना पड़ता है भोगना पड़ता है तो वो दोनों में कैसे होगा इसलिए नहीं होगा आनंद ही नहीं तत्दर्थ भेद ज्ञान उपयोगिनो अश्याम अनुपयोग क्यों ऐसा कह रहे हो बोलते हैं कि वो ब्रह्म में धर्म में जो जो जाना गया है तद ज्ञान का और यहां का अर्थ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है तस्य तत्तदर्थ भेद ज्ञान उपयोगिना तत्त विषयों के बारे में ज्ञान है एक हजार वहां न्याय यदि है तो एक हजार विषयों का ज्ञान है वहां वो ज्ञान एक भी ज्ञान यहा सीधा उपयोग नहीं है इसीलिए कोई उपयोग नहीं उपयोगे अनपेक्षत्वेन लिखा है नकार नहीं चाहिए चाहिए अपेक्ष स्वाध्यायोगे अपेक्ष मन चयद उपयुक्त कहते हैं कि एक हजार न्याय में एक भी यहां काम नहीं आता है क्या बोलते एक दो काम आता है वो इतना है वहां उसमें एक दो काम आता है क्या है तो एक तो स्वाध्याय के उपयोग एक अधिकारण है वहां पूर्वता में जितना सा अधिकरण है वहां भी जितना सा अधिकरण है जैसा हमारे यहाँ अधिकरण है वैसा एक अधिकरण वो प्रथमाध्याय प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण वो हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि वो अधिकरण में क्या कहा कि स्वाध्याय वेद का अध्ययन करना चाहिए वेद का अध्ययन किस लिए करना चाहिए पूछा तो कहा कि वेद का शब्दार्थ ज्ञान के लिए वेद अध्ययन करना चाहिए यह तो हमको भी करना है क्योंकि उपनिषद पढ़ेंगे शब्द पढ़ेंगे तभी उसका अर्थ ज्ञान होगा तो शब्द पढ़ने के लिए व्याकरण आदि चाहिए व्याकरण पढ़ने के बाद शब्दार्थ ज्ञान हो जाता है उसके लिए तो आपका अध्ययन करना पड़ेगा वो कोई गलत बात नहीं है वो दोनों में समान है उसका यहां हमारे यहाँ उपयोगी है ये बोल स्वाध्याय से अर्थज्ञान उपयोगी स्वाध्याय का उपयोग क्या है वहां प्रश्न किया कई लोग ऐसा बोलते हैं कि केवल स्वाध्याय करने से ही पुण्य हो जाता है ऐसे कुछ लोगों की मान्यता है स्वाध्याय का प्रयोजन अदृष्ट मानते एक दृष्ट प्रयोजन होता है एक आदृष्ट प्रयोजन होता है एक इहलोक प्रयोजन होता है एक अपूर्व से दूसरा प्रयोजन होता है अपूर्व की उत्पत्ति होती है अपूर्व से फल होता है ऐसा होता अब वहां संशय हुआ कि स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या है कि ये अपूर्व उत्पन्न करेगा अदृष्ट उत्पन्न करके बाद में फल देगा या अथवा इस लोग में यही फल देगा ऐसा वहां संशय होता है तब निर्णय किया देखो बात तो है कि अध्ययन करते समय किसके लिए अध्ययन कर रहे हैं किसी को भी पूछो अध्ययन करने वाला मानता है कि अर्थ ज्ञान के लिए अध्ययन कर वो शब्दार्थों का ज्ञान तात्पर्य समझ में आए इसी के लिए तो अध्ययन करता है ऐसा पढ़ने के लिए तो नहीं करता इसीलिए स्वाध्याय का जो फल है वो अर्थ ज्ञान है वो अर्थ ज्ञान इसी में यही होता है इसी जन्म में यही होता है वो पढ़ते पढ़ते अर्थ हो जाता वो कोई आदृष्ट मन अपूर्व उत्पन्न करके दूसरा जन्म के लिए नहीं जाता है ऐसा प्रथम अधिकरण में निश्चय किया ये निश्चय हमारे लिए भी लागू होता है क्योंकि यहां भी हम उसी के लिए करते हैं स्वाध्याय करते हैं उसका फल होता है इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी है दोनों समान है का दूसरा क्या है स्वदो मान न्याय दो न्याय का उपयोगी माना सहस्र न्यायों में दो को उपयोगी माना एक तो स्वाध्याय करने से अर्थ ज्ञान होता है यह उपयोगी माना और दूसरा स्वमान स्वदोमान स्वद प्रमाण वेद स्वद प्रमाण है वेद के प्राण्य के लिए कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि किसी कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं वेद जो कहता है वो सत्य कहता है वो सदप प्रमाण में आ जाता है क्योंकि अपौ होने के कारण सदप प्रमाण है ऐसा तो अधिकरण है वहां यह औपत्ति का अधिकरण बहुत प्रसिद्ध है वेद को सद सिद्ध करने वाला लंबा अधिकरण है औपत्ति का अधिकरण एक एक पांच में जयमिनी सूत्र प्रथमाध्याय प्रथम पाद के पांचवाधिकरण है और उसके बाद में भी अपौरुषेयत्व तो अधिकरण आदि आया है वो भी सब उपयोगी है तो उन सबको लेके हम उनको उपयोगी मानते हैं क्योंकि इतनी सारी बातें जो मीमांसा में माना हम भी मानते हैं। वेद को अपौरुषेय हम मानते हैं सद प्रमाण मानते हैं और अर्थज्ञान के लिए वेदाध्ययन करता है ये मानते हैं ये सारे हम स्वीकार करते हैं इसलिए उस दृष्टि से यहाँ दोनों हो जाएगा इसलिए बिल्कुल अर्थ नहीं है ऐसी बात नहीं इतना तो वहां समझ में आता है है ना क्योंकि यहाँ कोई अपौरुषे तो आज सिद्ध करने के लिए कोई अधिकरण नहीं है उसकी चर्चा नहीं वो तो आपको पहले से वहीं से पढ़ के आना पड़ेगा और ये जो औत्पत्ति का अधिकरण में जो सिद्ध किया वो भी यहाँ नहीं है यद्य तात्पर्य तो बताते हैं किंतु विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं है वो वहीं आपको अध्ययन करके आना पड़ेगा वेद संबंधी बात स्वाध्याय अध्ययन वुष्कल कारण मित्र न तद आनंदरियम इतने दो अधिकरण का उपयोग होने पर भी स्वाध्याय के अध्ययन जैसे मीमांसा के लिए उपयोगी है वैसा यहाँ उपयोगी नहीं है उन अधिकरणों का यहाँ कोई उपयोग नहीं है सिर्फ स्वाध्याय अध्ययन व न पुष्कल कारणम पूर्ण रूप से कारण नहीं है न तद युक्तम इसीलिए उसके बाद यह कहना ऐसा तात्पर्य नहीं बच्चे यद्य दो तीन अधिकरण का तो काम है इधर किंतु उतने से उसके बाद ही ये करना चाहिए ऐसा नहीं कर सकते अधीश्य विधिवेदान पुत्रन से उत्पाद्य धर्मतः शक्ति दो यज्ञ मनोमोक्षे निवेश स्मृते है अच्छा उसके पहले एक वाक्य नापी वाक्याद आनंदरियम अच्छा ये वाक्यार्थ ज्ञान जो हो जाता है कर्म विधि शब्दों को जानने के बाद वाक्यर्थ ज्ञान होता है वो वाक्यर्थ ज्ञान का यहाँ उपयोग कर सकता है स्वाध्याय का उपयोग नहीं है ठीक है लेकिन वाक्यर्थ ज्ञान का तो उपयोग होगा बोलते हैं ना भी वाक्यर्थ ज्ञानारनंदरियम वाक्यर्थ ज्ञान से भी यहाँ कोई आनंदर्य नहीं दिखता क्योंकि तद्धि प्रवर्तकम अन्य वो वाक्यार्थ ज्ञान का यहाँ कोई संबंध नहीं है वो यहाँ का कोई प्रवर्तक नहीं होता वहां का वाक्यार्थ ज्ञान में क्या होता है अग्नि अग्निहोत्रा आदि का ज्ञान होता है कर्म का ज्ञान होता है स्वर्ग आदि का ज्ञान होता है कर्म करने की विधि मालूम पड़ता है और गृह शास्त्र में वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य में सब कैसे जीना है इत्यादि जी सब मालूम पड़ता है इतने मालूम पड़ता है तो ठीक है किंतु उसका यहाँ कोई सीधा उपयोग नहीं है तो वाक्यर्थ प्रवर्तकत्व यहाँ नहीं है ना भी प्रत्यायकम और उससे कुछ यहाँ ज्ञापित होता हो ऐसा भी नहीं प्रत्याय ने ज्ञापक न ज्ञापक वहां का कोई ज्ञापक भी यहाँ मिलता नहीं ये क्या नहीं मिलता है कि आ, धर्म जिज्ञासा करने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता दूसरी बात है अग्निहोत्र आदि को करने के बाद ही ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रवृत्त होना चाहिए ऐसा भी वाक्य नहीं मिलता कोई ज्ञापक नहीं मिलता उसके बाद ये करना चाहिए ऐसा नहीं मिलता भगवान ने गीता में तो कहा है आर विक्षो मुनेरी योगम कर्म कारण मुच्चित योग भगवान ने दोनों को जोड़ के कहा वो दूसरी दृष्टि से कहा वो ब्रह्म जिज्ञासा को मुख्य रख करके बाकी को क्रम से समन्वय करते हुए कहा कि वेद में ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता उल्टा यह मिलता है यावत जीवम अग्निहोत्र जूहिया स्वर्ग काम जिंदगी भर अग्निहोत्र करते रहो स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग जाना चाहते हो तो जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा यावत जीवन दस पुर्ण माताभ्याम जेद कुर वेद कर्माणि सदगुण समान सौ साल तक यही करते हुए जीवन चलाओ सौ साल ही है सामान्य रूप से सदायु वही पुरुष सदम वही पुरुष परमायु ऐसा सब कहा गया तो सौ साल सामान्य लिया गया तो कोई कम है कोई ज्यादा है लेकिन जब तक जिए ये कर्म करते हुए जिए ऐसा आजकल भी लोग कर रहे हैं है ना यावत जीवन अग्निहोत्रण जुभेद तो वेद में कहा वेद तो पहले ही से जानता है लोग क्या करते हैं क्या नहीं इसलिए यावत जीव अग्निहोत्रण जुबोध जुवोत कहा वहां किंतु तो आजकल अग्निबोत्र नहीं कर रहे हैं किंतु कर्म करते हुए पूरी जिंदगी बिता रहे हैं क्या कर रहे हैं कमाने के कम करते हैं नौकरी करते हैं और नौकरी और रिटायर होने के बाद भी कुछ न कुछ करते रहते हैं नौकरी ढूंढते हैं करते रहते हैं और रिटायर नहीं होना चाहता है इसका मतलब वेद जो कहा वही पालन कर रहे हैं हम जीवन भर कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कर्म नहीं जो काम आए ऐसे कर्म नहीं और इतने जीवन भर कर्म करने के बाद फिर जो है वो टैक्स नहीं भरने के लिए वो पकड़ा जाता है अब वो क्या फायदा हुआ? पूरा जीवन भर काम किया सब कुछ कमाया और पैक्स चोरी में पकड़ा गया फिर गया उधर जेल में तो ऐसे ही होता है तो इसलिए कर्म तो हम कर रहे हैं किंतु कौन सा कर रहा है क्या कर रहे हैं पता नहीं है। वहां तो अग्निहोत्र करने के लिए कहा वो क्या कर... उससे फायदा क्या होता था कि यहाँ इस जन्म में इस जीवन में बहुत अच्छा जीवन चलता और बाद में यहां से ऊपर जाने के बाद स्वर्ग आदि सुख मिल जाता यदि जीव अग्निहोत्र करता तो अब जो कर्म कर रहा है इसमें क्या होता है यहां भी परेशानी हो जाती है और ऊपर तो होना ही है अब यहां से परेशानी हो गया तो सारा पाप तो आपके पास है ही वो लेके उधर जाएंगे उधर भी परेशानी है और वहां तक नहीं आगे भी फिर परेशानी रहेंगी क्योंकि वो परेशानी झेल के वहां से इधर आएगा फिर वो ही इसीलिए पाव के ऊपर पाव बढ़ेगा तो जो वेद कहता है वो नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका दूसरा ढंग से कर रहे हैं इसीलिए रिटायर्ड होने के समय आ गया तो रिटायर्ड हो जाना चाहिए हाँ उसके बाद में फिर ध्यान भदन करना चाहिए जितना कमाएंगे कमाते रहेंगे कब तक कमाएंगे तो कोई लिमिट तो होना चाहिए उसके बाद बैठ करके कम से कम ये सब पढ़े ये सब है करके समझ में आए और जो कुछ हमने किया है वो सही है गलत है उसका एनोलाइज करे तो पता चलेगा कि क्या, क्या है क्या नहीं तो इस प्रकार से वहां जो कर्म करने के लिए जो सारांश कहा गया वो सारांश से, से यहां कोई संबंध नहीं है वहां कोई संबंध करने के लिए वाक्य नहीं मिलता धर्म ब्रह्मणो हो असंबंध इसलिए कहते हैं कि धर्म और ब्रह्म का दोनों का कोई सीधा सीधा संबंध है। अच्छा आगे कहेंगे कि क्यों ऐसा करना चाहिए इसके बारे में आगे कहेंगे न चादाद वाक्यार्थात अत्र आनंदरियम जो वाक्यर्थ का ज्ञान हो गया पहले तो वाक्यार्थ समझना और वाक्यार्थ का ज्ञान ये दोनों अलग अलग कर दिया क्योंकि जब स्वाध्याय करता है स्वाध्याय तो पहले उच्चारण से होता है उसके बाद आप षडंग जो व्याकरण आदि है उसका अध्ययन करेंगे उसका अध्ययन करते हुए फिर आपको वाक्यार्थ जान होगा ये शब्द का यह अर्थ है ऐसा ज्ञान होगा फिर उसके बाद उसका तात्पर्य से आप प्रवृत्ति करेंगे कर्म करेंगे ऐसा होता है <Sapartcause>: mm -hmm. तो पहले शब्दार्थ शब्द ज्ञान फिर शब्दार्थ ज्ञान फिर उसके बाद तात्पर्य ज्ञान ऐसा ही होता है तो जब तात्पर्य ज्ञान हो जाएगा तो उसका भी यहां सीधा संबंध नहीं क्योंकि ज्ञादाद वाक्यर्थाद अत्र आनंदर्य नादाद वाक्यार्थ से भी यहां को कोई आनंदर्य नहीं है क्योंकि अज्ञानत् अज्ञातत्व पाठ भी है वो अच्छा है अज्ञातत्वन पाठ अज्ञातत्न व्यवहित फल कर्मसु फल प्रवृत्ति काल ज्ञान अनपेक्षे शो ब्रह्म ज्ञान फल विचार अधिकार उपाधि तूर्व क्षण जादव्य अधिकारी विशेषण तो अयोगा देखिये क्या उन्होंने रीजन दिया कि आपने पहले सब कुछ जान लिया कर्म किया ठीक है अब कर्म में ब्रह्म में अंतर कर्म का ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में अंतर होता बहुत है बहुत अंतर है क्या अंदर है ये कर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप कर्म करेंगे कर्म करने के बाद में उसका जो फल है वो कालांतर में आता है स्वर्ग जाने के लिए कर्म किया इस लोग में अब स्वर्ग तो इधर तो नहीं है ना स्वर्ग कब मिलेगा ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा ये शरीर छोड़ के जब दूसरा शरीर को प्राप्त करेंगे तब स्वर्ग मिलेगा जैसे आप इंश्योरेंस डालते हैं ना आजकल इंश्योरेंस करते हैं अभी इंश्योरेंस किसके लिए कर रहे हैं कि कोई बीमार हो जाए कि बीमारी के इंश्योरेंस है पता नहीं कितने कितने इंश्योरेंस है यहां तक दांत के लिए इंश्योरेंस है पैर के लिए इंश्योरेंस है हड्डी के लिए इंश्योरेंस है सारे इंद्रियों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस है फिर लाइफ इंश्योरेंस भी है वो कब मिलेगा मरने के बाद देखो फिर भी लोगों को उस पर विश्वास है मरने के बाद मिलता है अरे मरने के बाद तो बारी गया आपको मिलने से क्या बोलता है दूसरे को मिलेगा हमारे साथी को मिलेगा हमारे जो है परिवार को मिलेगा तो मरने के बाद मिलने की इंश्योरेंस और जो मरते समय भी इंश्योरेंस मिलता है मैंने आप बीमार है अब ऐस्यू में पड़े हैं तब भी उसमें कुछ इंश्योरेंस होता है तो ये जैसा इंश्योरेंस है वैसा है ही हमने सब कुछ करके रखा है अब मरने के बाद वो प्राप्त हो जाएगा उसके पहले नहीं होगा इसका मतलब कालांतर प्राप्त जो लाइफ इंश्योरेंस आपने किया वो किसी हालत में जीते हुए नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो उसके बाद मिल रहा है ना तो इसीलिए वह तब तक इंतजार करना पड़ेगा ऐसा होता है तो यहां भी ऐसा ही है आपने कर्म किया कब के लिए ये मरने के बाद के लिए जैसे आप इंश्योरेंस आप करते वैसे ही इंश्योरेंस है वो वहां मरने के बाद आपको बिल्कुल सुख मिलेगा वहां स्वर्ग में जाएंगे आराम से वहां रह सकता है वहां कोई बीमारी नहीं आती है ऐसा भी होता है स्वर्ग में जाने से फायदा क्या है बीमारी नहीं होती और खाना पीना नहीं है इसलिए वो भी परेशानी नहीं खाना पीना करो खाओ पियो, फिर तबीयत खराब हो जाता है पेट खराब हो जाता है वो भी कुछ नहीं वहां और पूरा अमृत तो पीना है अमृत तो पीते रहना और बाकी जो है शरीर को बचाने के लिए योगासन प्राणायाम भी नहीं करना पड़ता क्योंकि शरीर हमेशा युवा अवस्था में रहता है अब वो भी परेशानी नहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं इतना पक्का आनंद मिलेगा ऐसा करके आपको इंश्योरेंस देता है पूरा पक्का बताता है कि ऐसा आपको मिलेगा लेकिन कब मरने के बाद उसके पहले नहीं उसके पहले तो आपको अग्निवत्र करता रहना पड़ेगा अंतिम क्षण तक तो ये है कर्म की स्थिति लेकिन ब्रह्मज्ञान की स्थिति क्या है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के तुरंत बाद ही फल मिलता व्यवहित नहीं है तुरंत फल मिलेगा जैसा जान लिया वैसा फल मिलेगा जैसा भोजन करके भोजन जैसा जैसा अंदर पहुंच जाता है मुंह के अंदर चला जाता है तृप्ति होती ही रहती है भोजन करने के एक घंटे के बाद तृप्ति होती है ऐसी नहीं भोजन करते करते तृप्ति हो गई भोजन पूरा हो गया तृप्ति पूरी हो, हो, हो गई ऐसा होता दोनों में अंदर हो गया ना इसीलिए आप तो ये नहीं कर सकते कि पहले वाला वो करने के बाद यह करना है और इसके बाद इसका संबंध है उसको जानने के बाद ये करना है ऐसा नहीं कर सकते ये बता रहे हाँ अज्ञात न व्यवहित फल हे दु व्यवहित है फल जिन कर्मों का उन कर्मों में व्यवहित माने बाद में होता है दूर से होता है फल प्रवृत्ति काल ज्ञान अनपेक्षित और फल में जब प्रवृत्ति होती है फल प्रवृत्ति काल वो काल में ज्ञान की अपेक्षा नहीं है मान कालांतर फल होता है बाद में फल आ जाता है और फल रहते समय वो अग्निहोत्रों का ज्ञान होना चाहिए ये नहीं है क्योंकि अग्निहोत्र तो यहां करते हैं और फल वहां भोगते हैं समझ में आ रहे हैं? ये अग्निहोत्र का ज्ञान तो यहां होना है ना इस जन्म में और स्वर्ग आप बाद में जाएंगे तो वहां तो ये लेके जाना ऐसा कोई जरूरी नहीं यहाँ का ज्ञान की अपेक्षा वहां फल के भोगने में नहीं है किंतु ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान रहते हुए फल भी प्राप्त होता है इसका हो मतलब ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का फल है लगभग एक ही जैसा दोनों में अपेक्षित संबंध है एक काल में होने के कारण ये तो कालांधन में हो रहा है इसलिए कोई संबंध नहीं है ज्ञान रहने से ही फल होगा ऐसा नहीं आपने जो जो कर्म किया उसका पूरा लिस्ट बना के आपके खोबड़ी में रखा मतलब आपके सूक्ष्म शरीर में रखा है अब यह लेके आप जाएंगे जाएंगे तो वहां सब खोल के देखेंगे इसने क्या क्या कर्म किया क्या पाप क्या पुण्य किया ये देखेंगे देखने के बाद उनमें से चुनेंगे कितना बड़ा बड़ा किया जो बहुत बड़ा पाप किया है तो सबसे पहले पाप का फल मिलेगा बहुत बड़ा पुण्य किया तो पुण्य का फल पहले मिलेगा पाप बाद में आएगा ऐसा करके उसमें उसका जो बल देखा जाता है बला बल से निर्णय करेगा और सबसे अच्छा है तो फिर सबसे अच्छा मतलब अच्छा ही किया तो अच्छा बल मिलेगा किंतु उतने ही वहां चाहिए बाकी पहले का ज्ञान का कोई संबंध उसके साथ वाक्यार्थ ज्ञान का संबंध नहीं है किंतु यहां ऐसा नहीं है यहाँ वाक्यार्थ ज्ञान सहित क्षण दूसरे क्षण में ब्रह्मज्ञान होता है इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान ही अखंड बोधार्थ ज्ञान के रूप में जब परिणत होता है तब ब्रह्मात्म अनुभव प्रकट होता है इसलिए ये दोनों में साक्षात संबंध है तो कैसे आप कह सकते हैं दोनों को कैसे जोड़ेंगे ब्रह्म ज्ञान फल विचार अधिकारी उपाधि दया पूर्व क्षणेश ब्रह्म ज्ञान का जो फल विचार है वो फल विचार के लिए जो अधिकारी के उपाधि रूप से पूर्व क्षण में ज्ञादव्य अधिकारी विशेषणत्व आयोग वो ज्ञादव्य अधिकारी के रूप में वो कर्मकांडी को नहीं रख सकता है क्योंकि कर्मकांड का जो ज्ञान हो गया है उसका फल तो बाद में होने वाला है और यहां कर्मकांड के फल के अनुरूप नहीं है तो कर्मकांडी कांड यहां कैसे आएगा यहां तो जो जाना है उसको फल मिलता है केवल ब्रह्म ज्ञान में ऐसा होता है ऐसा कहे तो ज्ञान में ऐसा होता है बाकी कहीं भी जानते हुए फल मिले ऐसा नहीं होता जानते हुए फल मिलना पत? केवल ज्ञान में होगा जैसा अब रहती में सर्प को देखा सर्प को देखने के बाद में डरा डरना सब कुछ हो गया उसके बाद रज्जू का ज्ञान हो गया रज्जू का ज्ञान हो गया तो तुरंत फल मिल जाता ज्ञान होते ही फल मिलेगा क्या फल मिलेगा डर चले जाएगा और यह समझ में आएगा कि पहले हमने गलत जाना था उसके कारण ऐसा हो गया था यह समझ में आएगा इसीलिए पूर्व पूर्व ज्ञान का और फल को हटा देता है और यह नया ज्ञान तुरंत फल पैदा करता है रसी का ज्ञान होने के एक घंटे के बाद डर चला जाएगा ऐसा नहीं होता जैसा रसी का ज्ञान हो गया वैसा ही डर चला जाता इसलिए देहा आदि अभिमान जैसा चला जाएगा वैसा आपका डर भी चले जाएगा क्योंकि देहादे अभिमान के साथ ये डर जुड़ा हुआ है मैं मर जाऊंगा ये डर है अभी देह को आप अपने आत्मा मान के बैठा हुआ है रज्जू का सर्व मानना जैसा अब वो छोड़ना पड़ेगा छोड़ने से ही आगे जा सकता है किंतु करने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान होते ही फल प्राप्त होता है फल प्राप्त होने के लिए कोई अलग समय की आवश्यकता नहीं और इसलिए दोनों में फेल होता है तस्मा न कर्म ज्ञान विचार आनंदरियम अथ शब्दास्त इसीलिए कर्म ज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्म जिज्ञासा होगी ऐसा आनंदर्य अथ शब्द का नहीं है इतना विचार करके यहां तक पहुंचाए अब ये छोड़ेंगे नहीं ये और बोलेंगे इनका और बोलने का है ठीक है आप ये बात जो आपने समझाया बिल्कुल ठीक समझाया है किंतु तो हम कह रहे हैं कि आपको एक क्रम चाहिए हम दूसरा भी क्रम देख सकते हैं बहुत और क्रम है कि ब्रह्म जिज्ञासा के लिए वो क्या क्या कहना चाहता है जो व्यक्ति जीवन भर वेद पढ़ा अग्निहोत्र आदि किया करने के बाद बाद में उनको ब्रह्म जिज्ञासा करने की इच्छा हो गई तब उसको यदि अधिकारी नहीं मानेंगे उसका आनंदरीय नहीं मानेंगे तो वो बेचारा समझ जाएगा पूरा जिंदगी भर जी को किया उसके बाद ब्रह्मजिज्ञासा के लिए जब आ गया तो बोला तो तुम क्वालिफाइड नहीं है बाहर करके ऐसा हो गया तो फिर खतरा है ना तो कोई पड़ेगा नहीं उसको तो वहां हम जाएंगे तो मिलेगा नहीं ऐसा हो जाएगा तो इसीलिए ये क्या चाह रहे पूर्व पक्षी किसी भी तरह किसी भी मार्ग से इन दोनों को जोड़ना चाहे कि इसको इसके बाद इसका हो जाए कुछ ना कुछ संबंध करके उसको क्वालिफाइड करना है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए भी क्वालिफाइड करना है जो कर्म को जान के आ रहा है ऐसा करना चाहते भाष्यकार तो चाह रहे हैं कि दोनों का संबंध है लेकिन साक्षात नहीं मान रहे और ये नियम से भी नहीं मानना चाह रहे और वो तो नियम से मानना चाह रहे उसके पक्ष में क्या फायदा है कि नियम से मानने से जो जो ब्रह्मचारी ब्रह्म करना चाहेगा वो सारे कर्म का अध्ययन करेगा अध्ययन करेगा पूजा पाठ करेगा सब कुछ करेगा वो अंधक्रमण शुद्धि करेगा उसके बाद जाएगा तो व्यवस्था ठीक बनी रहेगी नहीं तो फिर गृहस्थ आश्रम में कोई जाएगा नहीं और ये कर्मकांड कोई करेगा नहीं तो फिर देवदा देवदातर्पण पितृतर्पण ऋषि तर्पण नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा तो अव्यवस्था हो जाएगी हमारे वेद व्यक्त हो जाएगा वेद में आनस्थ्य के दोष आएगा ऐसी ऐसी बहुत सारे आपत्ति उनके पक्ष में है किंतु तो आचार्य ये कहना चाहते हैं देखो ऐसे लोग है जो बिल्कुल इसी रास्ते से चलेंगे हम उनको उसी रास्ते से भेज रहे हैं और जो लोग उसी रास्ते से नहीं चलना चाहते हैं अब उनको क्या करेंगे आप जबरदस्ती उसी में लगा दोगे तो वो करेंगे नहीं ठीक से अब भाग जाता जैसे सुख ब्रह्मी जैसे सनग सनंदन सनादन आदि जैसे भाग जाएंगे भाग जाएगा तो उनको कैसे पकड़ के आप बिठाएंगे क्या, क्या आप शादी करो फिर ये क्या है अग्रस्थापन चलाओ फिर कर्मकांड करो कैसे बोलेंगे वो तो फिर अच्छा नहीं होगा ना इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये नियम मत बनाओ कि पहले से शुरू होके ऐसा ही जाना पड़ेगा ये मत कहो जो ऐसा जाना चाहता है उनको प्रमचन मिलेगा जैसा आगे जाके होगा जब होगा लेकिन नियम से नहीं होगा अन्यथा भी हो सकता है यदि पहले से उनके पास वो क्वालिफिकेशन है अंधकरण शुद्ध है मुमुक्षुदा है वैराग्य है तो उनको ब्रह्मजन सीधा होना चाहिए ये भाष्यकार का अभिप्राय है इसीलिए क्रम से आने की जो नियम है उसको नहीं मानना चाहते भाष्यकार उसको निराकरण कर रहे ये बात नहीं है वो है जिनके लिए लागू है वो करेगा कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बोलेगा आप शादी मत करो बोलने से भी नहीं छोड़ता हम शादी करना चाहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं ऐसे लगा रहता है ऐसे भी लोग होते हैं तो कोई बोलता है हम शादी करना ही नहीं चाहते ऐसे भी लोग रहते हैं तो इन दोनों को तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना और ऐसा नहीं कि इनको आप बाहर करेंगे उनको बाहर करेंगे ऐसा भी तो नहीं होगा तो दोनों के लिए चाहिए इसीलिए क्रम से नियम मत बनाओ अन्य प्रकार से नियम हो और इनकी परेशानी क्या है वो तो अपने आप ये सब करके आए हैं अब हम क्वालिफाइड है कि नहीं क्वालिफाइड है यह जिससे करना है इसीलिए वो क्रम को लेना चाहे रहे नु धर्म जिज्ञासाया ब्रह्म सामग्री तो अभावे भी आनंद के उक्ति द्वारा तत्क्रम ज्ञान अध कहना चाह रहे हैं कि धर्म जिज्ञासा का ब्रह्म में सामग्री रूप से संबंध नहीं है अभी तो यह विचार किया था कि उसके सामग्री से यहाँ काम आएगा ऐसे ऐसे बोला तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सामग्री यहाँ काम आने वाली नहीं है वो सामग्री वहीं चले गया और उसका कुछ और स्थिति है और फल है इसका सीधा संबंध नहीं है ये तो अपने हाँ जो कहा हमने मान लिया धर्म जिज्ञासाया ब्रह्म जिज्ञासा यहां सामग्री सामग्री रूप से नहीं होने पर भी आनंदीय व्यक्ति द्वारा तत्क्रम ज्ञानार्थ आनंदर्य युक्ति आनंदरीय आपने कहा आनंद कहा आनंद होना चाहिए ऐसा कहा यह कहने पर तत्क्रम्ञान आप था आधशब्द उसका क्रम बता रहा है यह आधशब्द क्या बता रहा है क्रम बता रहा है वो उन्होंने बदल दिया पहले क्या बोला था कि अग्निहोत्राधि के ज्ञान के आनंदर इसका ज्ञान होना चाहिए यह रहेगा ऐसा बोला वो ज्ञान चाहिए वो सामग्री बनेगा आगे के लिए जैसा पीएचडी जो करना चाहता है उसको डिग्री आदि सामग्री बनता है और डिग्री आदि प्राप्त करने के बाद अधिकारी बनके के कर सकता है ऐसा जैसा होता है उस प्रकार कहा था वो तो उसको निराकरण किया ऐसा नहीं हो सकते कारण बताया धर्म जिज्ञासा या प्रागे वेदांत से ब्रह्म जिज्ञासा वो बनते हैं ये भाष्यकरण का इसलिए वो नहीं हो पाए तब वो क्या कहना चाहता है ठीक है वो छोड़ दीजिए सामग्री नहीं चाहिए किंतु खाली इतना माने कि यह अथशब्द क्रम को बताता है क्रम को बताता क्या क्रम है कि धर्म के बाद ब्रह्म ऐसा क्रम से करो ये बताता है तो अब क्रम में पकड़ लिया क्योंकि क्रम को तो भाषिकार को भी माना पड़ेगा ना क्योंकि पहले स्वाध्याय करता है उसके बाद धर्म करता है उसके बाद ब्रह्म करता है एक के बाद एक ऐसा क्रम आए तो क्रम शब्द होगा अथ शब्द ऐसा कहा तो उसके उत्तर में कहते हैं क्रम भी यहाँ विवक्षित नहीं है क्योंकि क्रम हम जैसे क्रम को समझ रहे ऐसा क्रम नहीं यहां शास्त्रीय विधि से क्रम होना पड़ेगा क्रम मतलब हमारे यहां क्या है सामान्य क्रम होता है एक के बाद एक ऐसा क्रम को मानते हैं शास्त्रीय विधि से क्रम का कुछ और नियम होता है क्रम मानने के लिए पूर्वापर संबंध बताने वाला कोई वाक्य होना चाहिए खाली आप कल कुछ काम किया आज कुछ काम किया पूर्वापर हो गया ऐसा नहीं होता है हा? क्रम के लिए वाक्य चाहिए वेद वाक्य ऐसा चाहिए जो कहे कि अग्निगोत्र करने के बाद इतने साल अग्निगोत्र करो उसके बाद में ब्रह्मजिज्ञासा करो ऐसा कोई वाक्य यदि मिले क्रम बता रहा हो तब तो माने क्योंकि जहां जहा वेद में क्रम की बात आई है वहां वहां बोधक वाक्य आया जिसके विषय में आ, जैमिनी सूत्र जैमिनी धर्म मीमांसा सूत्र में पंचम अध्याय में विस्तार से विचार किया कि कहां कहां क्रम होना चाहिए कौन सा क्रम में होना चाहिए इत्यादि विचार किया जो कर्म के विषय में है उपासना के विषय में है और हमारे दैनन्दिन जीवन के विषय में भी है बहुत कुछ उपयोगी बातें है कि कौन सा क्रम में करने से फल होगा ये बताया किन्तु वो स्थल वाक्य के आधार पर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन सब प्रमाणों के आधार पर निश्चय करते हैं बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है आ, जैसे ये हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने जैसा है हाईकोर्ट हाँ, हाँ का जो भी जस्टिस चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा पहले उसको सारे कानून अध्ययन करना पड़ेगा कई लोग समय का प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस के बाद सारा उनका वो निश्चय होता है और तब कुछ समय आग, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बन सकता है और उसके बाद में वहां का चीफ जस्टिस बन सकता है बहुत लंबा प्रोसेस है ऐसा अचानक जाके नहीं बन सकता क्योंकि सारा नियम कानून क्रम सब आपको विस्तार से जानना पड़ेगा ऐसा ही यहां भी होता है ये जान करके ही आप कर्म कर सकते हैं कौन सा क्रम में क्या करना चाहिए ऐसा जान नहीं क्रम इधर उधर बदल दिया तो फल चला जाएगा फल नहीं मिलेगा देखने में तो कर्म पूरा हो गया किंतु वो फल नहीं मिल रहा ऐसा उन्होंने नियम रखा है इसीलिए क्रम विवक्षा वहां है वो क्रम विवक्षा के लिए वाक्य है वाक्य के लिए लिंग आदि प्रमाण भी है उसके द्वारा निश्चय होता है ऐसा कोई वाक्य यहाँ के लिए मिलता नहीं दोनों का क्रमवाज कोई वाक्य मिलता नहीं इसीलिए यहाँ क्रम संबंधी अभशब्द नहीं है ये निश्चय करे के कल भाषण दे पूर्णवद पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदश्यसे पूर्ण से पूर्णा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति सुकुनराज